रामचंद्र की गये पवन सुखनु मान की बोलो भाई सब संतन की गये <coughs> दोहा दो सौ सड़सठ के बाद दो सौ सरसठ लख सब विधि गुरु स्वामी स्नेहू मिटेऊ शोभ नहीं मन संदेऊ अब करुणा करती जनहित प्रवुचित शोभन होई जो सेवक साहि बही सकोचि निजित चाहिता सुमति पोची, पोची। शिव कहित साहिब शिव कायी करई सकल सुख लोभ बिहाई स्वरत नाथ फिरे सबिका ये रजाई कोट विदुनिका यह स्ारथ परमारत सारु सकल सुखृत फल सुगति सिंगारु देव एक बिनती सुनि मोरी तो हो ही तस करब बहोरी तिलक समाज साज सब याना करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना कानुज पठइय मोहि बंकी जिय सबई सनात न करु फेरिय बंद दो नाथ चलो मैं सात ना ते ना ते ना मैं सात से रामचंद्र की जय पवन से माने की जय बोलो भाई सब की कल देख रहे थे कि जब भगवान श्री राम जी ने भगत जी की प्रशंसा की और ये निश्चित कर दिया कि उनका कोई दोष नहीं कह की माँ का भी कोई दोष नहीं बल्कि भरत परम धर्म धर्मपरायण है उन्हीं के धर्म के कारण से पृथ्वी सुरक्षित है और ऐसे कह करके भगवान श्री राम जी ने भरत जी से फिर कहा कि जब तो जो चाहते हो निश्चित रूप से स्पष्ट कहो तो भरत जी ने फिर जब बोलना शुरू किया तो जो कुछ भरत जी ने कहा वो कल देख रहे थे वो सब परमार्थ की ही रूपरेखा है जीव को भगवान के शरण में कैसे जाना चाहिए और भगवान के शरण में जाने पर उसके जीव के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, पारमार्थिक भी पूर्ण होती हैं, जीव का सब प्रकार से हित होता है इस बात को रखा और उदाहरण दिया कल्प वृक्ष का जैसे कल्प के निकट कोई भी जाए तो उसकी दृदता दूर हो जाती है सब अभिमत उसके पूरे हो जाते हैं ऐसे ही भगवान के शरण जाने का भी फल है अब आगे भरत जी और जो है वो भक्त के सिद्धांत हैं या परमार्थ के जो सिद्धांत हैं उनका और भी वर्णन करते हैं ये तो सब कह रहे हैं वो तो हम लोगों की शिक्षा के लिए उसमें से हम देखते हैं लेकिन भरत जी अपनी कृतज्ञता का वर्णन करते हैं भगवान की सराहना करते हैं मुख्य बात भरत की ओर से ही है अब आगे कहते हैं लख जी गुरु स्वामी समय हूँ भरत जी कहते हैं हमने तो देखा कि गुरु और भगवान श्री राम जी ये दोनों स्वामी हमारे ये दोनों ही का स्नेह हमारे ऊपर है ये दोनों ही हमारे अनुकूल हैं ऐसे देख करके मिटे उछोग नहीं मन संदेह हु हमारे मन का सारा छोक दूर हो गया ब्रज जी के मन में छोक था कि हम सभी अनर्थों के कारण हमी है और हमारी माँ कहके ही ने ये वरदान मांग करके सारे नर्थ किए हैं तो जो अपराध सामना उनके मन में थी उसी का छोर था वो मिट गया और कहते नहीं मन संदेह और इस बात में का संदेह ये था कि पता नहीं भगवान श्री राम जी हमको स्वीकार करेंगे नहीं स्वीकार करेंगे कहीं ऐसा न हो कि हमारे पापों को देखकर के और हमारी करणी को देख करके चित्रकुटरी छोड़ करके कहीं अन्यों चले जाए ऐसे भी मन में संदेह था तो वो क्षमा करेंगे कि नहीं क्षमा करेंगे वो संदेश समाप्त हो गया भगवान ने क्षमा कर ही दिया और कोई अपराध हमारा नहीं इस बात से उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा सबके सामने कर दी तो भरत जी संतुष्ट हो गए उससे तो कहते अब करना कर की ये सोई अब कहते है भरत जी के भगवान अब आप वही करें कि जनहित प्रभुचित क्षोभ न हो एक तो जनहित अज्जन माने अपने आप को समझ लें हम आपके भक्त हैं सेवक हैं तो हमारा हित हो और आपके मन में किसी प्रकार का क्षोभ न हो वही आप करें तो इस चित्रकूट के जो प्रसंग इस प्रकार जो चल रहा है और जो सभाएं हो रही हैं और जो वार्ता हो रही है इसमें आप देखेंगे कोई घटनाएं घटित नहीं हो रही केवल जो है वो लोगों के भावों का वर्णन किसके विचार किस प्रकार के हैं कौन क्या कहता है कैसी भावना किसकी है तो सब लोगों के चित्रकूट में इकट्ठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनका धर्म क्या है और उनका परमार्थ ज्ञान भगवान की भक्ति क्या है और वे सब छोटे बड़े होकर के भी एक दूसरे का कैसे निर्वाह करते हैं कैसे अपने अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं कैसे दूसरे के स्वार्थ का ध्यान रखते हैं कैसी उनकी सभ्यता है कैसी उनकी संस्कृति है ये अपनी भारतीय संस्कृति का एक उच्चतम उदाहरण है बहुत स्पष्ट रूप से ये आता है कि देखो अगर ये समझना हो कि भारतीय संस्कृति क्या है तो ये प्रसंग देखें इस प्रकार बड़ा जो है भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि भगवान कि आप तो करुणा निधान करुणा करे करुणा के आक्रमण खान है आक्रमण खान है। मैंने करुना ही करुना आपने भरी ही करुना निधान है और अब आप वही कीजिए जिससे आपके मन में क्षोभ न हो और हमारा भी तो अब देखो ये बात जो इस प्रकार से बोली जाती तरीका ये नहीं की आपको क्षोभ हो तो बना रहे हमारी मन की बात होनी चाहिए ऐसे बात में ध्यान रखना है ये भी कि जहाँ बात हो रही भगवान के सामने बैठे हुए हैं भरत भी चाहते है भगवान के मन में छोड़ना एक और भी बात इस प्रसंग में देखेंगे भरत जी उतनी ही बात बोलते जा रहे हैं क्रम क्रम से जितनी गुरु वशिष्ठ जी ने उनको आदेश दिया था अगर आप उस प्रसंग से मिलावे जब ये सभा के प्रारंभ होने के पहले वशिष्ठ जी और भरत जी का संवाद हुआ था अलग बैठ कर के बातचीत हुई थी उसमें जो कुछ भरत जी ने कहा था और जो कुछ वशिष्ठ जी ने कहा था तो भरत जी उसका भी स्मरण रखते है और जो जो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने वही वही बात भरत जी भरत उनके वशिष्ठ जी की इच्छा के अनुसार ही भरत जी बोल भी रहे भरत जी ये भी समझते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी के समान ज्ञानवान कौन होगा और उनके मुंह से जो बात निकली है उसमें जरूर ही सार है और जरूर ही उसमें महानता है दिव्यता है उसका पालन करना चाहिए इसलिए जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया था भरत जी भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हैं बशिष जी ने भी जिस प्रकार से भरत जी के मन के क्षोभ को दूर करने की कोशिश की थी वैसे ही भगवान राम ने भी उनके मन के क्षोभ के दूर करने की कोशिश की फिर भरत जी जिस प्रकार से बशष्ठ जी ने अंत में ये भी कहा था कि देखो एक प्रस्ताव हम रखते हैं उसको तुम समझो मानना चाहो तो मान लेना तो ये था कि भरत शत्रुघ्न चले जाए वन में और भगवान राम सीताजी लक्ष्मण अयोध्या लौटाए एक प्रस्ताव ये था उसको प्रस्ताव को देखे छोटा हो बड़ा हो अनुकूल हो प्रतिकूल लेकिन चाहे भरत जी की परीक्षा के लिए हो किसी प्रकार से हो एक प्रस्ताव ये भी आया था तो भरत जी उन सब बातों को यानी इस प्रस्ताव तक को भरत जी सब स्वीकार करते और भगवान श्री राम जी के सामने वही सब बातें उनके साथ सामने बोलते भी इसके माने एक प्रकार से देखें सावधानी के यही लगेगा कि ये गुरु बशिष जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं भरत जी दूसरी ओर ये भी दिखाई देगा भरत जी भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, तो सेवा धर्म क्या है उसका भी पालन कर रहे हैं तो ये कहते हैं कहते हैं कि जो सेवक साहिबी ये देखो स्वामी और सेवक का संबंध किस प्रकार का है वो भी पहले भी कई बार बताया है यहाँ फिर बताते हैं भगवान कामी है भक्त उनका सेवक है अब भक्त सेवक है तो ये ये तो परमात्म भक्ति जैसे तुलसीदास की तुलना करते रहते हैं जैसे की लोक में है, राजा हो और उनका कोई प्रजा हो या उनका राजा का सेवक हो तो वह राजा हो गया स्वामी और उसका सेवक उसका सेवक हो गया दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है किसी प्रकार से भगवान में और भगवान के भक्त में भी संबंध होता है क्या और कोई छोटे स्वामी और सेवक को मान ले संसार में कोई स्वामी है और उसका कोई सेवक है उन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है उस सम्बन्ध को ही देख करके बताते हैं कि ऐसे ही संबंध भगवान में होना चाहिए तो वो अब सेवक का धर्म क्या है उससे भी पता चलता है कि सेवक धर्म का उल्लेख करते हैं और फिर कहते हैं जैसे सेवक का धर्म होता है वही भक्त का धर्म भगवान के प्रति भी है तो कहते हैं जो सेवक साहिब सकोची यदि कोई ऐसा सेवक है जो स्वामी को संकोच में डालता है और निज निजी हित चाहे और अपना लाभ चाहता है मति कहते हैं उसकी बुद्धि कोच है, है माने नीच बुद्धि माने अल्प बुद्धि का है जो सेवक अल्प बुद्धि का होगा वही अपना हित चाहेगा और स्वामी को संकोच में डालेगा संकोच में डालने के माने है स्वामी जो नहीं करना चाहता वो भी उससे कराने की कोशिश करेगा और ये समझ करके इसमें हमारा हित है तो उसके ऊपर प्रेसर डालेगा तो कहते यदि इस प्रकार का सेवक है तो वो सेवक अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है स्वामी और सेवक के संबंध में प्राचीन काल से इस प्रकार का भारतीय संस्कृति में चला आ रहा है कि सेवक स्वामी का निश्चल भाव से सेवा करे और स्वामी का धर्म ये है कि अपने सेवक को पुत्र के समान माने और उसका सब प्रकार से हित्व दोनों के धर्म है ये नहीं की सेवक का ही धर्म है स्वामी के प्रति स्वामी का धर्म भी इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए संबंधों को लेकर के फिर यहां पर कोई संबंध फिर आ जाते हैं भक्त और भगवान के लिए बाबू कहते हैं तो उसी धर्म का निरूपण करते हुए भरत जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सेवक है अपना स्वार्थ चाहता है और स्वामी को संकोच में डालता है अब देखते हैं कि समाज में जो विकृतियां उत्पन्न हुई संघर्ष उत्पन्न हुए ये एक लगभग पिछले सौ वर्ष से जब से फ्रांस में जो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ उसके बाद अथवा काल मार्क्स पैदा हुआ उसके बाद से ये संघर्ष का आंदोलन शुरू हुआ और उसको भी होने का उसके पीछे कारण की पृष्ठभूमि थी उसका यह था कि स्वामी जो है वो सेवकों से मनमानी व्यवहार करते थे सेवकों के प्रति उनका प्रेम और आदर भाव नहीं था उसी को दूसरा नाम एक्सप्लाइटेशन दिया गया कि स्वामी सेवक को एक्सप्लाइट करने लगे उनका शोषण करने लगे अब जब शोषण करेंगे स्वामी की तरफ से धर्म का पालन नहीं हुआ तो उसके सेवक की तरफ से भी यह हुआ कि हम विद्रोह करेंगे अब जहाँ वो अपने अपने धर्मों का पालन नहीं है तो उसका परिणाम क्या होता है अब उसको बताने की जरूरत नहीं सिवाय संघर्ष के मनमुटाव के अशांति के कोई मार्ग फूट करके कोई स्वामी सेवक से काम नहीं ले सकता और सेवक भी कोई स्वामी से जबरदस्ती करके अपना हित गर्दन दबा के करा ले तो वो भी नहीं करा सकता सिवाय के असंतोष ही संतोष हो संघर्ष ही संघर्ष हो और सारा जीवन सारा समाज अशांत में चले उसका कोई विकल्प नहीं हो प्रवस्ता ला करके कोई समाज में कोई व्यवस्था नहीं ला जा एक धर्म का नियम इस प्रकार का है जब तक कि त्याग उदारता ये जो धार्मिक मूल्य हैं जो नैतिक मूल्य हैं उनका व्यक्ति पालन नहीं करता तो और कोई उपाय दूसरे प्रकार के समाज में शांति के सुख के है नहीं ठीक है अब यहाँ पर उसको बताते हैं कि भारतीय से सिद्धांत दिए कि सेवक निश्चल भाव से जी की स्वामी की सेवा करें और अपने हित की चिंता ना करें स्वामी को परेशान न करें तो संकोच में न डाले और स्वामी का धर्म यह है कि अपने जो उसका सेवक है उसका सेवक का सब प्रकार चाहे उसके अपने मन में बराबर ध्यान रखे कि सेवक का हित किसमें है उसी का कार्य करे उसी प्रकार का उसके साथ व्यवहार रखे उसको असंतोष के मन में उत्पन्न न होने दे पीड़ा उत्पन्न न होने दे ये तो ये न दिखाई दे कि स्वामी तो स्वार्थी है ऐसे नहीं तो कहते जो सेवक साहिब अहिंसकोची निज हित पोची तो सेवक हित साहिब सेवकाही कहते है सेवक साहित इसी में है कि साहिब तो कि अपने स्वामी की सेवा करे वो जितने ही स्वामी की निशल भाव से सेवा करेगा तो स्वामी कहते भावना उत्पन्न होगी इसका भी हित करना ही चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए मैंने उसके मन में सेवक अपनी सेवा के द्वारा स्वामी को बसने करे ये ताकत और करे सकल सुख लोभ भी आई जब सेवक सेवकाई करे अपने स्वामी की सेवा करे और अपने सुख और लोभ को छोड़कर के सब प्रकार सेवा करे मैंने अपने सुख को छोड़ करके सेवक अपना सुख देखने लगा तो स्वामी की सेवा कहां से करे अगर सेवक लोभ में पड़ा हाँ तो वो स्वामी की सेवा करें ये मनोविकार है अपने आप के लोग आदि की चिंता करना अपने आप के अपने सुख की शारीरिक सुख की इच्छा करना ये दुर्गुण है सेवक के ये बताते हैं कि देखो सेवक को ये नहीं करना चाहिए सेवक अपनी तरफ से त्याग परिश्रम करे और स्वामी जो है अपनी ओर से सेवक की रक्षा करने के लिए वो भी उसको त्याग करेगा उसको देगा उसको उसकी सेवा उसको रक्षा करेगा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा या उसका कष्ट पड़ेंगे तो उनका जो है वो निवारण करेगा ये यही भगवान करते हैं सेवक जो है भक्त जो है भगवान की कर्म में जाता है भगवान की सेवा करता है तो जो सेवक भगवान की सेवा इसलिए करते हैं कि हे भगवान हमको ये दो हमको ये दो और भगवान ने अगर वो नहीं दिए तो भगवान से रुष्ट हो गए भगवान को उठा कर फेंक दिया ये कोई भगवान की भक्ति नहीं है हा? ये तो बिल्कुल उसकी जो है वो कहेंगे कि मत पोची ताश मत पोची उसकी बुद्धि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तो पोछ है माने पोच है की मिलनी चाहिए अब कहते हैं स्वार्थ नाथ फिरे सब का ये तो सिद्धांत की बात कही जो भरत जी ने कही वो अन्य लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए अन्य लोगों की शिक्षा के लिए हम कह सकते हैं अब भरत जी आगे अपना प्रस्ताव रखते हैं अब ये कहते हैं की स्वार्थनाथ फिरे सब का अब भरत जी अपनी बात नहीं कहते हैं। कहते हैं कि सब लोग तो यही चाहते हैं कि भगवान आप अयोध्या लौट जाएं और अयोध्या में रहें वहाँ शासन करें तो सबका स्वार्थ स्वार्थ किसी में है मैंने अपना अपना हित लोग बाग इसी में समझ रहे हैं और ये रजाए कोट बिदिनी का लेकिन बात ये है कि आपकी आज्ञा का पालन करने में भलाई सकती उसमें अब देखो दोनों बातों को ध्यान दें दोनों की तुलना करें एक और तो सब समाज जितना भी आया है वो ये चाहता है कि आप अयोध्या लोग चले तब इसी में स्वार्थ इसी में समझते हैं लेकिन उनका स्वार्थ इसमें है कि नहीं है ये हम नहीं समझते सबका स्वार्थ तो इसी में है और परमार्थ भी इसी में है कि आप जैसा कहें वैसा सब लोग करें और वो चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो तो उसी को स्वीकार करके चले उसी में सबका एक होगा तो ये रजाई की मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने से रजाई मैंने आज्ञा कोट विदिनी का सब प्रकार करोड़ों प्रकार से सब प्रकार की भलाई उसी में सब लोगों की है तो देखो ये भक्त भक्त कितना अपना हित कितना समझता है तो भक्त जो है वो तो एक प्रकार से समझो कि जीव है और जीव होने के नाते से वो अल्पबुद्धि का है वो अपना स्वार्थ भी नहीं समझता परमात्मा सर्वज्ञ है उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों उसके सामने समान विद्यमान है और वो सबका हित कल्याण किस बात में है वो भी परमात्मा समझता है तो अब परमात्मा जो जीव के लिए कर रहा है वो सब प्रकार से हितकारी है उसे जीव को चाहिए कि उसी को स्वीकार करे जो कुछ कर रहा है परमात्मा वो हमारे हित में ही कर रहा है ऐसा समझ करके उसे स्वीकार तो करे सेवक के लिए भी इसी प्रकार से सेवक है स्वामी है उसमें भी इसी प्रकार सेवक को कभी कभी इस प्रकार से लगता है कि हमारा स्वार्थ इसमें है हमारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए हम ये चाहते हैं ऐसा हो जाए लगता उसको इस प्रकार से लेकिन सेवक को जो अपने आप से इस प्रकार से लग रहा है वो उसकी अल्पज्ञता के कारण से वो समझता नहीं है उतनी समझ उतनी नहीं है इसलिए ऐसा वो मान रहा है स्वामी ये समझता है कि ये जो कभी कभी सेवक जो है ये वर्तमान में तो मान लो उसका सारा काम चल रहा है सारी व्यवस्था है सब प्रकार से वो सेवक सुखी है कोई कष्ट सेवक को नहीं है लेकिन सेवक को यह चिंता है कि दस वर्ष बाद क्या होगा इस वर्ष बाद क्या होगा जब नौकरी से निकाल दिएगा तो क्या होगा स्वामी जब नहीं रहेगा तब क्या होगा लौकिक स्वामी की बात कहते हैं मान लो वो नहीं रहेगा तब क्या होगा तो वो इस प्रकार चिंता पड़ेगा उसे पता नहीं क्या होगा तो अल्पज्ञता के कारण उसे समझ में नहीं आता लेकिन स्वामी यह समझता है उसको भी ध्यान में है कि सेवक ने इतनी सेवा की है तो इसका भविष्य के हम भविष्य का भी ध्यान रखें वर्तमान का जैसे ध्यान रख रहे हैं इसका भविष्य का भी ध्यान रखें आगे चलकर के इसको क्या कठिनाइयां आ सकती हैं उनका निवारण किस प्रकार से उसको सोचें ये स्वामी का धर्म है उस प्रकार सेवक यदि स्वामी इस प्रकार का विचारमान स्वामी है सेवक की वर्तमान की और भविष्य की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकता है तो सेवक को अपने आप को चाहिए कि स्वामी के ऊपर समर्पित कर दे और अपनी चिंता तत्काल न न अपने सुख की कामना करे न लोभ में पड़े जैसा स्वामी की सेवा करते हुए जो फल जो जो स्वामी कहे उसी प्रकार से करता जाए उसी प्रकार से जीवन जीता जाए तो कहते हैं यह स्वार्थ परमार्थ स्वारू और कहते हैं इसी में स्वार्थ भी है इसी में परमार्थ भी है लौकिक सेवा में भी यही बात है कि यदि कोई लौकिक सेवक को हो और लौकिक स्वामी और संसारी कोई वृक्ष हो स्वामी और उसका सेवक तो इसी में सेवक का स्वार्थ भी है कि स्वामी की भरपूर सेवा करता रहे बलीभान और इसी में सेवक का परमार्थ भी है परमार्थ के माने ये है कि उसको शांति मिलेगी विश्राम रहेगा नहीं तो भटकता फिरगा जगह जगह परेशान होता रहेगा चिंता में पड़ा रहेगा सेवक की अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होने का तरीका ये है की अपनी सेवा के द्वारा स्वामी को अपने बस में रखा और स्वामी को प्रसन्न रखा तो ये बात स्वामी के ऊपर है कि तो उसका भविष्य कैसा है वर्तमान कैसा है कब क्या होना है क्या नहीं होना है उसके ऊपर वो निर्भर करे और उसके मानसिक तनाव समाप्त हो सारी चिंताएं उसकी समाप्त हो गई ये परमार्थ है उसका और जहां पर, जहां मन शांत हो गया निश्चिंत हो गया तो बस पर उसी के हृदय में ज्ञान भी आ जाता है तो फिर उसी के हृदय में भक्ति भी आ जाती है इसलिए उसका परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है लौकिक बात भी लग गया अर्थ और परमार्थ के अर्थ में तो है ही है कि यदि कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है और भगवान के ही आश्रित होकर के रहता है तो भगवान ये भी जानते हैं कि इसको लौकिक रूप से भौतिक आवश्यकताएं इसकी क्या है? उसकी हैं, उसकी पूर्ति भी परमात्मा करता है अपने भक्ति की और भगवान अपने भक्ति की जो पारमार्थिक आवश्यकताएं है उसको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की व्यवस्था करेगा भक्ति चाहिए तो भक्ति की व्यवस्था करेगा योग की चाहिए तो योग की व्यवस्था करेगा वही भगवान ही सब परमार्थ जो कुछ उसे जैसे प्राप्त होगा उस प्रकार से परमात्मा ही उसका परमार्थ भी प्राप्त करायेगा दोनों ही बातें उसकी होंगी तो यह स्वार्थ परमार्थ सारू स्वार्थ और परमार्थ का यही सार है मैंने इसी, इसी से ही स्वार्थ भी भक्त का सिद्ध होगा परमार्थ भी सिद्ध होगा तो सकल सुकृत फल सुकृत सिंगारू और कहते हैं इसी में सकल सुकृत फल अपने जितने पुण्य हैं, उनके पुण्यों का भी यही फल है जब ऐसी बुद्धि आ जाए कि हम परमात्मा के पूर्ण रूपेण समर्पित हैं वो जैसे रखेगा और जो रमार्क में दिखाएगा वही सही तो ये बहुत बड़े पुण्यों का फल है सुकृत मैंने पुण्य पूर्व काल में जो पुण्य कार्य किए हैं उनका फल ये है कि ये कैसे हैं सकल है, सुकृत फल और सुगत श्रृंगारू मैंने सुगति का श्रृंगार है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को सुगति प्राप्त होगी सुगति प्राप्त होगी कि मैंने परमात्मा को प्राप्त करके आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान परमात्मा की भक्ति ये सब उसे प्राप्त होगी ये सुगति का श्रृंगार है श्रृंगार के मैंने सुगति को सुशोभित करने वाला है मैंने यदि कोई व्यक्ति परमात्मा परमात्मा को प्राप्त भी कर ले उसका ज्ञान भी प्राप्त कर ले तब भी उसके मन में इस प्रकार का भाव रहता है तो ये उसकी उसका मन मनुष्य श्रंगाद मन उसका सुंदर स्वरूप सजावट उसकी है मनो ज्ञान जो है तुलसीदास के अनुसार जो है परमात्मा का ज्ञान जो है वो एक नग्न स्त्री की तरह से है। और भक्त जो है, है परमात्मा में समर्पण जो है उसका श्रंगाद ऐसी करके देखते हैं उसी का बार बार उदाहरण देते रहते हैं ज्ञान को छोड़ते नहीं है लेकिन भक्ति को ज्ञान का श्रृंगार मानते हैं इसलिए कहते हैं सुगति सृंगारू और फिर कहते देव एक बिनती सुनमोरी अब ये तो हो गया कि हम आपके समर्पण हैं आप जो कहें उसी प्रकार से हम करेंगे आपकी आज्ञा सिरोधारी है हमारी कुछ बात नहीं ना हमारा कोई लोभ है ना हमारा कोई स्वार्थ है आप जैसा जो कुछ करेंगे होगा वैसा ये बात अब इसके बाद में ये भी है कि अब ये जो मशिष्ठ जी ने एक बात अंत में कही थी वो भी हम यहाँ कह देते है की दे एक बिनती सुनमोरी भगवान एक हमारी विनती है उसको आप सुनो। सुन लो सुन लो कि मैंने ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं आपको करना ही पड़ेगा कहते हैं उचित हो रही तस कर्म बहोरी उसके साथ ये जुड़ा हुआ है आप उचित समझो करो वैसा लेकिन हमारी विनती जो प्रार्थना है तो आप सुन क्या प्रार्थना है तो आप देखते हैं कि भरत की जो प्रार्थना है वो भरत जी साहित्य शायद जितने भी समाज में जहां वहां पर आए हुए लोग उन सबके इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी इच्छा बोलते हैं जो भरत की विनती है केवल भरत की नहीं है समस्त अयोध्यावासी आए हैं उनकी विनती है उनकी ओर से भरत जी कहे और भरत जी की जो विनती है वो मानव वशिष्ठ जी का भी प्रस्ताव है या आदेश है वही उसी के अनुसार विनती है जब वहां से उद्यान से चले तब वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी के राजाभिषेक के लिए जो समस्त तीर्थों का जल आया था और जितनी की भी ये उनके राज सिंहासन पर बैठने के लिए पूजा की सामग्री जो कुछ एकत्र हुई थी वो सब वैसी ही रखी हुई है इसको साथ लिए चले तो भरत जी ने सामग्री को साथ ले चले वशिष्ठ जी की आज्ञा तो भी चलना था भरत जी समझ गए कि बस ये चाहते हैं कि बन में ही भगवान नाम का राजभिषेक कर रहे हैं इसलिए उसको निभा रहे हैं और आप भरत जी, जी जो हैं यहाँ आकर के भगवान श्री राम जी के सामने उसकी प्रस्ताव को भी रखते हैं। कहते तिलक समाज साज सब आना कहते देखो तिलक का जो साथ सामान है वो सब साथ में लाए और करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना कहते इसको सुफल कर दो तो इसको सफल कर का आदेश ये है की आप राज सिंहासन यही स्वीकार कर लो वो सब तिलक कर दिया जाए आपका और अभिषेक कर दिया जाए तीर्थों के जल से और आप आपको राजा अयोध्या का राजा आपको यही बना दिया सफल का एक अर्थ हो सकता और प्रभु जो मनमाना दूसरी बात ही ये भी आपका मन माने बार बार ही कहते हो कस करी ऐसे कहते जो प्रभु मनमाना यदि आप स्वीकार करें कोई हमारा आग्रह नहीं है आपको अच्छा लगे स्वीकार करते हो तो राज सिंहासन स्वीकार करने तिलक स्वीकार करने और दूसरी बात अर्थ इसमें यह थी ये बड़ी शब्दों की योजना बड़े सोच विचार करके करनी पड़ती है ये कहते हैं कि ये जम का सामान लाएं करिए सफल, इसको सफल करें सफल करने का आखिर में अर्थ दूसरा ही निकलता है आखिर चलते रामायण तो बार बार पढ़ी है आगे बार बाद में पता है कि भगवान राम ने उस शब्द सफल भी करा दिया उसको लेकिन उस सफल का तात्पर्य यही हुआ था कि वहां एक कुआ था उस कुए में ही सब जल वगैरह सब उसी में डलवा दिया गया और वो कुआं जो है वो भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वो तीर्थ स्थल बन गया तो जल्द से इस प्रकार से सफल भी हो गया तो भगवान श्री राम जी का राजभिषेक होने से सफल नहीं हुआ लेकिन यहाँ यही लगता है जैसे भरत जी चाहते हैं कि आप राजक स्वीकार कर लें तो ये सब सामग्री सफल हो जाए अब उसके बाद में फिर कहते हैं कि देखिये और भी प्रस्ताव सामने आते हैं ये कहते हैं कि सानु जी पठे मो और कीजिए सब ही सनाथ कीजिए सब ही सनाथ की मैंने आप राजिया स्वीकार कर लें और राजा हो जाएं और फिर आप जो है वो सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या लौट जाएं और वहाँ राजा होकर के रहें और उसके बदले में हमको सानुज पठे मोही बन मतलब ये शत्रुघ्न के साथ में हमको आप वन में भेज तो हम चले जाए तो ये बसिष जी का जो प्रस्ताव था वो भरत हु बहू वैसाही थे आप तो हो जाए राजा ये मानो वशिष्ठ जी का ही प्रस्ताव था राज तिलक का भी इसीलिए सामग्री आए थे और भरत जी से भी ये कहा था कि देखो तुम और शत्रुघ्न तुम दोनों चले जाओ वन में और ये भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएंगे इनका राज सिंहसन यहाँ हो जाएगा और अब शासन करेगी तो मैंने वशिष्ठ जी का ये एक मत था थोड़ा सा की पिता की आज्ञा है भगवान राम बन में जाए तो भगवान राम के साथ जो है लक्ष्मण जी आ गए थे दोनों साथ में बना आ गए थे सीता जी तो भगवान राम के काम से वो भी साथ में आए थे लेकिन मुख्य रूप से भगवान राम को ही बन में जाना था तो भगवान राम के बन जाने का जो पिता का आदेश है वो बाद में पुत्र लोग मान पिता को आदेश दे जाए कि देखो किसी पुत्र से कह जाए कि तुम ऐसा करना वो पुत्र स्वयं न करे अपने भाई से करवा दे तो वो भी पिता की आज्ञा हो गई तो इस प्रकार से मान करके भाई भाई बराबर एक भाई ने नहीं किया दूसरे भाई ने कर दिया तो बसिष जी ने ऐसे मान करके कहा कि भगवान राम बन में नहीं गए भरत बन में अपने चले गए और एक को राज सिंहासन होना तो उसमें हो गया लेकिन फिर भी इसमें देखें तो वहां तो सीधी बात थी कि भगवान रामपन में जाएंगे भरत राज सिंहासन बैठेंगे वरदान तो इस प्रकार का था तो वो दूसरे प्रकार से अर्थ लगाना खींचान अर्थ था जो वशिष्ट जी ने इस प्रकार से रखा था वो उसमें वशिष्ठ जी के प्रस्ताव में यह भी हो सकता है भरत जी की परीक्षा हो जाए उसमें ये भी हो सकता है कि अयोध्या वासियों को जो उनकी कामना है उसकी अभिव्यक्ति भी भगवान के सामने हो जाए अगर कुछ न कहा जाए भगवान राम से कि आप